महाभारत शांति पर्व द्वि नवत्यधिक द्विशतमोध्याय पराशर गीता धर्मोपार्जित धन की श्रेष्ठता अतिथि सत्कार का महत्व पांच प्रकार के ऋणों से छूटने की विधि भगव स्तवन की महिमा एवं सदातार तथा गुरुजनों की सेवा से महान लाभ पर सर्वाच कस्योपकुरते कश कस्य कस्में प्रयत्ते कर्म सर्वहात्मात्म पराश्य कहते राजन कौन किसका उपकार करता है और कौन किसको देता है यह प्राणी सारा कार्य स्वयं अपने ही लिए करता है गौरवेण अ परित्यक्त निस्नेह परिवर्जये सोदर्य भ्रातरम अभी जन्म्म अपना सगा भाई भी यदि अपने श्रेष्ठ स्वभाव का और स्नेह का त्याग कर दे तो लोग उसको त्याग देते हैं फिर दूसरे किसी साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है विशिष्ट विशिष्टाच तुल्यो दान पति तय पुण्यत दान तयोपुण्यतरम तयो दान तद्विजस् प्रयक्षत श्रेष्ठ पुरुष को दिया हुआ दान और श्रेष्ठ पुरुष से प्राप्त हुआ प्रतिग्रह इन दोनों का महत्व बराबर है तो भी इन दोनों में से ब्राह्मण के लिए प्रतिग्रह स्वीकार करने की अपेक्षा दान देना अधिक पुण्यमय माना गया है न्यायागतम धनम चाय नवर्धित संरक्षण यत्न आस्था धर्मार्थ मित निश्चय जो धन न्याय से प्राप्त किया गया हो और न्याय से ही बढ़ाया गया हो उसको यत्नपूर्वक धर्म के उद्देश्य से बचाए रखना चाहिए यही धर्मशास्त्र का निश्चय है न धर्मार्थे न संसें न कर्मणा धनम अर्जयत शक्तितः सर्व कार्याण कुर्याणी मनु धर्म चाहने वाले पुरुष को क्रूर कर्म के द्वारा धन का उपार्जन नहीं करना चाहिए अपने शक्ति के अनुसार समस्त शुभ कर्मों करें धन बढ़ाने की चिंता में न पड़े अपोह ही प्रत सीताम तपिता ज्वलनच्वलवाम सत्य तो दत्ता या स्नुते फलम जो मौसम का विचार करके अपनी शक्ति के अनुसार प्यास से प्यासे और भूखे अतिथि को ठंडा या गर्म किया हुआ जल और अन्न पवित्र भाव से अर्पण करता है वह उत्तम फल पाता है रंतदेवकेष्टा सिद्धि प्राप्त महात्मना फलपत्र महात्मा राजा देव ने फल मूल और पत्तों से ऋषि मुनियों का पूजन किया था इसे से उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हुई जिसके सब लोग अभिलाषा रखते हैं तैरे व फलपत्र तस्मा ले परम स्थान सभ्योपि पृथ्वी पति पृथ्वीपालक महाराज सभ्य ने भी उन फल और पत्रों से ही माठर मुनि को संतुष्ट किया था जिससे उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हुई देवता तिथिभृतभ्य पितृभ्यत्मन तथा जाहेति मृत्य तस्मा अनुनता प्रत्येक मनुष्य देवता अतिथि भरण पोषण के योग्य कुटुंबन पितर तथा अपने आप का भी ऋणी होकर जन्म लेता है अतः तो उसे उस ऋण से मुक्त होने का यत्न करना चाहिए स्वाध्याय महर्षिभ्यो देवेभ्यो यज्ञ कर्मणाम पितृभ्य श्राद्धता अभ्यर्चन हित वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करके ऋषियों के यज्ञ कर्म द्वारा देवताओं के श्राद्ध और दान से पितरों के तथा स्वागत सत्कार सेवा आदि से अतिथियों के ऋण से छुटकारा होता है वाचा से यथावत भर्गस्य चिकर्मादित इसी प्रकार वेदवाणी के पठन श्रवण एवं बनन से यज्ञ शेष अन्न के भोजन से तथा जीवों की रक्षा करने से मनुष्य अपने ऋण से मुक्त होता है भरणी जन के पालन पोषण का आरंभ से ही प्रबंध करना चाहिए इससे उनके ऋण से भी मुक्ति हो जाती है विवर्जिता सिद्धमागता ऋषि मुनियों के पास धन नहीं था तो भी वे अपने प्रयत्न से ही सिद्ध हो गए उन्होंने विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सिद्धि प्राप्त की थी विश्वामित्र पुत्रतनो गृगभे स्तः महाबाहो देवान्वय भागि महाबाहो ऋषि के पुत्र यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं के वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके विश्वामित्र के पुत्र हो गए गुक्रव उष्णाम् देवदेव प्रसादनात् देव, देव स्तुवा तो गगने पोदते यथसावृत महर्षि उसना देवाधिदेव महादेव जी के प्रसन्न कर को प्रसन्न करके उनके शुक्रत्व को प्राप्त हो उसी नाम से प्रसिद्ध हुए साथ ही पार्वती देवी की स्तुति करके वे यशस्वी मुनि आकाश में ग्रह रूप से स्थित हो आनंद भोग रहे हैं तथा नारद देवल तथान कक्षीवामदग्न रामताड्य भवान वसीष्ठ विश्वामित्रो विश्वामी चरद्वाजो हरिश्श्रु कुधार श्रुतस्रवा एक महर्षे श्रुवा विष्णुम सहिता ले तपसा सिद्धि प्रसाद तस्मता असित देवल नारद नारदर्वतक्षीवा जमदि नंदन परशुराम मन को वश में रखने वाले वालेड्य वशिष्ठ जमदग्नि विश्वामित्र अत्रि भरद्वाज हरिश्म तथा श्रुतसवा इन महर्षियों ने एकाग्रचित्त हो वेद की ऋचाओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्हें बुद्धिमान श्रीहरि की कृपा से तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर ली अन्यता न तो वृद्धि मेहान विच्छेद कर्म कृप्वाज गोपित जो पूजा के योग्य नहीं थे वे भी भगवान विष्णु की स्तुति करके पूजनीय संत होकर उन्हें को प्राप्त हो गए इस लोक में निंदनीय आचरण करके किसी को भी अपने अभ्युदय की आशा नहीं रखनी चाहिए येर्था धर्मेण ते सत्या ये धर्मेणिग्रस्तुता धर्मम वै शाश्वतम लोकही न जैस्या धनकांक्ष धर्म का पालन करते हुए ही जो धन प्राप्त होता है वही सच्चा धन है जो अधर्म से प्राप्त होता है वह धन तो धिक्कार धैर्य योग्य है संसार में धन की इच्छा से शाश्वत धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए आहिताग्निर्धर्मात्मा यहण्य वेदा सर्वे राजेंद्र स्थित स्त्री स्विने सुप्रभो राजेंद्र जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है वही धर्मात्मा है और वही पुण्य कर्म करने वालों में श्रेष्ठ है प्रभो संपूर्ण वेद दक्षिण आहवनी तथा गार्भपत्य इन तीन अग्नियों में ही स्थित है सचाप्यहित तो विप्र क्रिया जेयोजन आहिताग्नि अग्निहोत्रम न जिसका सदाचार एवं सकर्म कभी लुप्त नहीं होता वह ब्राह्मण अर्थात अग्निहोत्र न करने पर भी अग्निहोत्री ही है सदाचार का ठीक ठीक पालन होने पर अग्निहोत्र ना हो सके तो भी अच्छा है किंतु सदाचार का त्याग करके केवल अग्निहोत्र का ना कदापि कल्याणकारी नहीं है अग्निरात्मा च माता च पिता जनेता तथा गुरुस् नरसार्दूल परिचर्या यथा तथम पुर अपनी आत्मा माता जन्मदिन वाले पिता तथा गुरु इन सब की यथा योग्य सेवा करनी चाहिए मानम त्यक्वा यो नरो वृद्ध से विद्वा क्लीब पश्य प्रीति दाक्षेण शीनों धर्मयुक्त तो ना तो लोकस्पू्यते सभी जो अभिमान का त्याग करके वृद्ध पुरुषों की सेवा करता विद्वान एवं काम भोग में अनासक्त होकर सबको प्रेम भाव से देखता मन में चतुराई न रखकर धर्म में संलग्न रहता और दूसरों का दमन या हिंसा नहीं करता है वह मनुष्य इस्लोक में श्रेष्ठ है तथा सतपुरुष भी उसका आदर करते हैं महाभारते इति श्री महाभारती शांतिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि पराशर गीता दिन नवत्क अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पराशर गीता विषयक दो बानबेवा अध्याय पूरा हुआ